यद्रैश्य चक्षुश्रोत्रुश्रोत्रिब व्ययूतो धीरा धीरा सो यद तर बोल तो वह जो पराविद्या का विषय भूत वह पीछे जो पराविद्या बताया था ना पराविद्या का विषय भूत वह जो कैसा है वो अदृश्यम वो अदृश्य है अदृश्य बोल तो अदृश्य यहाँ अदृश्य भी है ना तो संप्रसाण को राव हुआ है नहीं तो होना चाहिए अदृश्यम यहां तो अदृश्यम ने ना अदृश्यम दिया तो अदृश्यम का मतलब अदृश्य तो अदृश्य शब्द के द्वारा यहाँ दिखा दिया जो दृश्य दिंग। होता है किसका ज्ञान का विषय होता है वो दृश्य माना जाता है जो भी हमारे ज्ञानेन्द्रिय का विषय बनता है उसको दृश्य कहते हैं और ये ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए वो अदृश्य है किसी भी का भी ज्ञान इंद्रिय का ही नहीं केवल चक्षुमात्रा नहीं ज्ञानेन्द्रिय पांच है ना हमारा चक्षु का रूप हो गया रवण इंद्रिया का शब्द हो गया नाचिका का गंध हो गया त्वचा तो का स्वच्छ हो गया और उसी प्रकार रवण इंद्रिया का शब्द हो गया तो किसी का भी विषय नहीं तो इसलिए वो अदृश्य है या था ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है तो ठीक है ज्ञानेन्द्रिय का विषय तो नहीं हो सकता है कर्मेंद्रिय का विषय तो होगा तो बोला या, या, या, या जो लिखने का है मतलब तो चाहिए अदृश्यम बोल रहे हैं हाँ। अद्रश्यम लिख रहे हैं ना तो इसे मतलब पांचों के आनंदियों हाँ दृय लिखा, लिखा है ना जी। तो द्रे हाँ तो वही द्रय का कारण ये बोल रहे और रे को संप्रसारण हो गया नहीं तो होना चाहिए अदृश्यम उसको अदृश्यम लिखा है भाषा कर शायद करेंगे स्वतंत्र है मतलब दृश्य का मतलब ज्ञानेन्द्रिय का विषय वो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं चलो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं कर्मेंद्रिय का विषय होगा तो मतलब अग्राह्यम जो ग्रहण किया जाता है ना कोई भी कर्मेंद्रिय के द्वारा ही ग्रहण होता है लेना जेना चलना फिरना जो भी इसलिए कर्मेंद्रिय का विषय भी वो अग्राह्य और अगोत्र गोत्र कहते हैं जिसका कोई मूल हो जिसका आदि हो उसको गोत्र कहते हैं जिसका परम्परा जहाँ होता है जिसका मूल जी, जी। जैसा बोलते हैं, वशिष्ठ गोत्र है वत्स गोत्र है मूल हो किंतु इसका कोई मूल है ही नहीं सबका मूल है अक्षर परमात्मा है उसका कोई मूल नहीं और सबका मूल है इसलिए वो क्या है अगोत्रम गोत्र का मतलब किसी ना किसी मूल के साथ अन्वय हो तभी तो गोत्र माना जाता है और ये सबका मूल है इसका किसी के साथ अन्वय नहीं है इसलिए वो अगोत्र है और अवर्णम वर्ण कहते हैं जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है देखिए वर्णन करने के लिए आपके पास दो वस्तु होनी चाहिए जैसे स्थूलत्व हो और गुण हो या तो स्थूलत्वादि धर्म धर्म के द्वारा, द्वारा वर्णन कर सकते हैं अथवा गुण के द्वारा वर्णन कर सकते हैं जैसे यह मोटा है यह पतला है लंबा है चौड़ा है अथवा गोरा है काला है ये हो गया वर, गुण को लेकर जैसे एक कपड़ा लाल है ये गुण को लेकर हो गया ये कपड़ा चौड़ा है ये लंबा है स्थूल है तो ये स्थूलत्व और शुक्लत्व है ना ये द्रव्य का धर्म माना जाता है उसके द्वारा जो वर्णन किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं इसलिए है ना आश्रम और वर्ण दोनों में अंतर है ना आश्रम और वर्ण तो वर्णनते वर्ण ब्राह्मण आदि वर्ण हो गया जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है आश्रम बोल दो जिसके आश्रित रहते हैं वाश्रम तो इसलिए <t Chemical> हाँ ये जो चाहे तो स्थूलत्व हो अथवा गुण हो ये द्रव्य का धर्म है जी। अक्षर तो द्रव्य नहीं है नहीं। इसलिए अवर्णम उसका वर्णन नहीं कर सकते ये बड़ा है छोटा है <coughs> मध्यम है ये वर्णन नहीं कर सकते नहीं कर नहीं है ही नहीं अथवा काला है पीला है नीला है सफ़ेद है ये भी नहीं कर सकते क्योंकि निरावयव होने के कारण स्थूलत्वादी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते और निर्गुण होने के कारण गुण के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते नहीं। तो दो के द्वारा ही वर्णन किया जाता है तीसरा वर्णन करने तो इसलिए और निर्गुण होने से उभता वो क्या है अवर्णन निराकार में भी निर... निरावय रहेगा ना आकार नहीं जिस है निराकार मतलब निरावयर बनेगा किंतु कभी कभी सवय भी निराकार होता है जैसे जल आदि अग्नि है ना उसका कोई आकार तो है, है ना।, ना अपना आकार दूसरे का आकार का जल का है ना पात्र के अनुसार आकार मानते जिस है जिसमें डाला वही आकार मानते निरावय विशेष रूप से जल तो सावयव है ना सावय होने पर भी उसका आकार विशेष जैसे अंतकरण भी है सावयव है उसका आकार नहीं वैसे हमारा अंतकरण को भी है ना भी है। कैसे तत्व से बना है ना अंतकरण है ना सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर है सावयव है किन्तु आकार तो जिसमें जाएंगे उतना ही बड़ा हो जाता है हमारा जो अंतकरण है ना जी। वो जितना शरीर होता है उतना बड़ा माना जाता है इसलिए वहाँ जैनों का जो आत्मा है मध्यम परिमाण तो वेदांति ने उनसे पूछा दी आपका आत्मा मध्यम परिमाण है मान दीजिए हाथी के अंदर आत्मा है हाथी मरने के बाद वो चिंटी में गया तो आपका आत्मा बाहर भारा चाहिए तो नहीं ना, हमारा आत्मा परिवर्तन होता तो उन्होंने आक्षेप किया मध्यम परिमाण है हाथी का यदि अं, आप मर गए उसका मन चिंठी में आ गया तो बोलता हमारा अंतकरण परिवर्तनशील है अंतकर्ण है ना परिवर्तन होता है बढ़ता करता उसको रूप होने पर भी आकार मतलब जैसे लंबा है चौड़ा है त्रिकोण है इसे बता नहीं सकते है ना इसमें डालेगा वही आकार है जैसे मोबाइल चौका है, करके इस प्रकार जल का अपना एक आकार नहीं इसमें डालेंगे वही आकार माना जाता है अग्निका लंबी लकड़ी हो तो जैसे जैसा गोल हो अग्नि गोल दिखेंगे रूपवान वस्तु को तो मानेंगे हाँ तो है हाँ। रूपवान भी हो ना भी हो वायु जैसा रूपावन नहीं हाँ। है वायु है। में रूप नहीं, तो नहीं। स्वर्श होता <coughs> तो का है वो सावयद का जो विषय है वो तो सावय है रूपवान हो ना रूपवान आकाश को कैसे अवयव वाला मानेंगे नहीं निरवय है ना आकाश को निरवय मानते आकाश को निवय मानते नहीं कैसे नहीं वो तो बाद में आपको वेदा उत्पत्ति को लेकर है ना निरवय है निरवय मानते बस पूर्ज नहीं निरवय है वो मतलब जैसे स्वर्ष नहीं होता है ना इसलिए निरवय मान स्पर्श तो नहीं होता है भगवान लेकिन तो उत्पत्ति है उत्पत्ति को लेकर आपने सावय का मतलब किसी न किसी इंद्रियों का विषय होकर जैसा अर्जन सावय युवा माना है ऐसा है सुरत्र है सुरत्र का विषय तो वही आकाश शब्द है शब्द उसी का आकाश है, है सगुण निराकार मानते है सगुण निराकार मतलब आ... इसलिए वहा आकाश भी निरावयव है इसका मतलब निरावयव भी उत्पत्ति नहीं होता इससे नहीं होता है हाँ गुणादि को लेके उसको अपेक्षा करते माना है इंद्रियों का विषय जो है मुख्य रूप से सावयव उसको मानते हैं तो गंद्रिया का जो विषय है वो सावय तो गिंद्रिया है तुगिंद्रिया के विषय तो चार तो गंद्रिया का विषय बनता है पृथ्वी जल तेज, तेज वायु तो क्या को लेकर कैसे बताया उत्पत्ति हुआ इसलिए उसको सावय, मतलब मानते ऐसे जो सावय नहीं जैसे अन्य जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है ना सावय तो का विषय तो नहीं बनता आ, तो क्या, मा, उसको मा, क्या माना है शब्द रूप गुणों को लेकर अपेक्षाकृत माना है माना, माना है अपेक्षकृत ऐसा सावय नहीं हो गुण है ना उसको लेकर वो अंतिम जैसे परमात्मा में गुण भी नहीं इसलिए बिल्कुल अत्यंत निरवय परमात्मा तो भगवान इसीलिए दे रहे हैं चार ही सवयव माना है चार हाँ। पृथ्वी जल तेज वायु जगह हमने देखा इसको आओ, में ही आकाश को लिया गया नहीं मुख्य रूप से नहीं मानते अपेक्षा ऐसा नहीं हो क्यूँकी सावयव बोलते परमात्मा को माना गया निरावय है निरावय होने पर भी नित्य है परमात्मा है अनाजि अनंत है जड़ता नहीं है जहाँ अनंत प्रयोग को भी आ, से तो इसी प्रकार है, से उसमें भी नहीं वो ना आकाश में। आ, जड़, वो तो है। तो बस इतना ही इंद्रिया का विषय जो होता है वो सवयव है तो का मुख्य रूप से और स्वामी जो श्रोत इंद्रिया का विषय शब्द है आकाश को नहीं माना आकाश क शब्द, शब्द विशे विशे है, आकाश को नहीं माना जाता है इसलिए बस हमारे इंद्रिय में आकाश आकाश का का वो आकाश किसी विषय नहीं नहीं बनता है वो कभी भी नहीं। नहीं दो है आकाश है दो भानु अनुमान गम्य या तो साक्षी बाशाह दो माना जाता है तो इसलिए त्वेंद्रिय तो का विषय हमारे पास इंद्रिय है चार को विषय करते है वह तो इसलिए हम बता रहे हैं तो अवर्णम और अवर अचक्षु श्रोत्रम अचक्षु और स्त्रोत्र चक्षु का विषय भी नहीं है दो ही क्यों ग्रहण किया इसलिए है नाम और रूप नाम होता है है्रोत्र के द्वारा रूप होता है चक्षु के द्वारा तो ये नाम और रूप ग्रहण करने के कारण है नाम और रूप क्योंकि इंद्रिय के द्वारा आप नाम का ग्रहण करते हैं शब्द का कोई? नाम नाम मतलब शब्द और तो क्योंकि नाम रूप माया का मानते हैं ना जी शब्द हो गया तो का और चक्षु के द्वारा रूप तो इसका निराकरण होने से अर्थात वो नाम रूप से भी रहित है इसलिए अचक्षु स्त्रोत्र बोलते नाम रूप रहितम माया के है ना नाम रूप और तद अणिपादम जो पीछे दे वो बताया था ना अग्राह्यम करके भगवान के जो नाम है, ओम मांडुक्य ना, ना में भी बताया तो वाचक वाचक में अपेक्षाकृत अभेद मान के वो भगवान का मान अंत नाम भी नहीं है तभी श्रुति जाके है ना तटस्थ लक्षण अथवा स्वरूप लक्षण में संतुष्ट नहीं हो गए मान दीजिए सत्यम ब्रह्मा ज्ञानम ब्रह्मा अनंतम ब्रह्मा हाई तो नाम ही है ना तभी जाके नेती नेती नेती नेती सबसे को इष्ट लक्षण है एक नहीं पांच बार के ब्रह जहाँ विरोधी तत्व ग्रहण होता है वहाँ छुट्टी डर आती है सत्य कहने से असत्य खड़ा हो जाता है और सत्यम बोल रहे हैं हम तो भले नहीं वो सत्यम जाता है ये भी नाम है ना शब्द भी है परंतु सत्यम उसको कहते हैं तो कोई दूसरा असत्य भी है वो तो इसलिए सत्य <laughs> करेंगे परंतु तो सत्यम तो ये नाम आ गए ना hmm. सत्यम को करने के इसलिए वहा नीति में अंतिम hmm. लक्षण है श्रुति का ये निर्दुष्ट लक्षण है नीति hmm. नीति तो इसलिए पीछे जो बताया ना अग्रहयम यम कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है hmm. चलो कर्मेंद्रिय का विषय नहीं इंद्रिय ही इंद्रिय का विषय नहीं बनता है जैसा स्वयं कर्मेंद्रिया है वो भी इंद्रिया का विषय नहीं बनता है uh -huh. तो इसलिए बोल दे तदा बोलते तदापाणी बोलते कर्मेंद्रिया भी नहीं है पहले कर्मेंद्रिया का विषय निषेध किया किसे अग्रह शब्द के द्वारा अग्रह शब्द के द्वारा कर्मेंद्रिया का विषय नहीं और -huh. तद पादा बोल बोलते वो कर्मेन्द्रिया भी नहीं है उसमें कर्मेंद्रिया भी नहीं तो निषेध किया हाँ प्रकार कर्म कर्मेंद्रिय का विषय तो पहले निषेध किया और भी इंद्रियों का भी निषेध किया ना चक्षु और वो तो मतलब कहेंगे अच्छा आप सब निषेध करते ही गए ज्ञान का विषय नहीं है कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है ना उसका कोई गोत्र है ना कोई वर्ण है और चक्षु स्रोत्र आदि का विषय भी नाम रूप भी नहीं है और कर्मेंद्रिय भी नहीं है है क्या वो तत्व ही नहीं है तो बोले नित्यम वो नित्य है वो नित्य है नित्य मतलब त्रिकालात्व अथवा अवस्था त्रया अबाद्य है कभी उसका बाद नहीं होता और विभुम विभुम विभु का मतलब है विविधम विविध प्रकार से अनेक प्रकार से हो जाता है एकदा भवती और द्विदा भवती बहुदा भवती इन्द्रो माया भी पुरुरो को विभु बोलते अनेक प्रकार से वो प्रकट होता है एक होने पर भी एको विप्रा बहुधा बदम इसलिए विभु भाषा कहेंगे विविध प्रकार से अनेक प्रकार से वो क्या है प्रकट होता है इसलिए विभु है सर्वगतम और वो कैसे हैं सर्वगत है सर्वगत मतलब सर्वव्यापक है सर्वत्र है और सुसूक्ष्म जो भी आप सूक्ष्म कह रहे उस सूक्ष्म को भी सत्य देने वाले देखिए वो सूक्ष्म का मतलब ये नहीं परिमाण बादशाह कहने वहां कहा अनोरणीया महत्व महिम आत्मा का लक्षण क्या है ना वहाँ कट में वो कैसे अनोरणिया महत्व तो तो इसी को लेकर रामानुजाचार्य ने उसको अनुमान है आत्मा को युवा को इसका तो ये लेना चाहिए कि जो वस्तु में रहता है वैसा ही भाषता है वो तो भाषा करने के क्या तो परंतु उसको सीधा बोल रहे ना अणुरण ही और महत्व में तो अणु भी अणु है इसका मतलब ये वात्मा अणु है उन्होंने मान दिया आगे का तो एक में दो परिमान नहीं रह सकते है ना इसलिए पहले वाला ग्रहण करना उचित है इसलिए अनुमान है कि भगवान बादशर क्या अनु और महत्व बताने में तात्पर्य नहीं हुआ। नहीं परिमाण से नहीं अर्थात जो अनु से अनु परिमाण है उसको भी वो सत्ता दे रहे महत्व से महत्व है उसमें उस उस भी वही सत्ता दे रहे ये अर्थ रूप में परिमाणत्व तो बताने में वहां तात्पर्य नहीं है कि उन्होंने परिमाण लेकर उसको अनुमान लिया तो इसलिए वो सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब संसार में जो भी सूक्ष्म है अपर्णन कर रहे हैं उसी के सत्ता से इसलिए सूक्ष्म तो एक विशेषण भी है केवल सूक्ष्म नहीं है सूक्ष्म तो <coughs> तद अव्ययम और वो कैसे है अव्यय व्यय का मतलब नाश खर्च नाश दो प्रकार का होता है एक तो स्वरूपता नाश गुणता नाश जैसे नाश है किसी वस्तु का ही मूल रूप समाप्त होना जैसे घट है घट तोड़ दिया मिट्टी में चला गया वो नाश हो गया है, नहीं वो स्वरूप नाश हो घटी ना घटी और कोई मकान है सफेद उसको लाल बना दिया गुणतानाश अथवा कोई धनवान है उसके धन समाप्त होने से अरे मैं सब गया ये गुणता नाश होता वो तो नहीं गया जी जीतु उसकी संपत्ति गई गुण इसलिए गुणता नाश तो परमात्मा स्वरूपता इसलिए नहीं हो रहे, वो और निरवयव है स्वरूपता होता है सवयव पदार्थ जहाँ भी स्वरूपता होता है ना सवयव पदार्थ परमात्मा तो निरवय है इसलिए स्वरूपता नहीं। और निर्गुण होने से गुणता भी नाश नहीं। दोनों प्रकार का नाश से इसलिए अव्यय आकाश आकाश आकाश तो तो भाई में बोलते पड़े। भी ओ इसलिए बाद में जाके हम परमात्मा के दृष्टि से वो अपेक्षाकृत माना सभी में अपेक्षाकृत माना ही गया है अपेक्षाकृत ऐसा नहीं माना अपेक्षाकृत है इंद्रिया का विषय निरव्य भी तो अपेक्षाकृत ही है भगवान कौन सब उपाधि के कारण तो तो अंग अंगी भाव निर मतलब इंद्रिया का विषय नहीं लेने उसको अंग अंगी उपाधि के कारण ही कहा गया उपाधिक घट उपाधि घट आकाश हो गया मठ मठ लगा तो मठाकाश हो गया उपाधिक्र उपाधिक्रता वह तो में जल में भी है नहीं। भी नहीं, नहीं, नहीं, वो, वो ना, तो इंद्रिया के विषय है ना तो आकार जल में है है। आकार नहीं तो विषय हो रहा है यद और कैसे वो यद भूत योनिम और भूतानाम योनि भूत योनि सारे जो भूत है प्राणी भूत मतलब प्राणी उनका योनिम मतलब उपादान और निमित्त दोनों कारण है अभिन्न उपादान क्योंकि तो यहाँ योनि शब्द के द्वारा वहाँ अक्षर नहीं लेना जहाँ भी है ना योनि शब्द आ गया वहां तो माया विशिष्ट ही आता है भाषा करने एक जगह बताया अक्षर कारण नहीं बनता है तो सीधा अंतर्या में आएगा उसमें ईश्वर में अंतर्या में आएगा तो यहाँ बता रहा है अक्षर शीधा लाया बस भूतयोनी करके तो वो नहीं बनता तो इसलिए वहां का विवेचन करते हुए दो के सबीज सत्य निर्बीज सत्य सत्. निर्बीज सत्य है वो कारण नहीं बनता है वो कार्य कारण से परे जो अक्षर शुद्ध और सबीज सत्य है माया, सत्. माया विशिष्ट है तो उसमें दो अंश है एक माया और चेतन तो माया को लेकर वो उपादान, उपादान कारण हो गया और चेतन को लेकर निमित्त हो गया जैसा मकड़ी शरीर को लेकर उपादान को लेके स्वशक्ति उपादन तो इसलिए भूतोनि ऐसा भूतोनि धीरा पीपश्यो जो धीर पुरुष धीर का मतलब विवेकी इसके अंदर विवेक है ठीक से ऐसे विवेकी पुष अथवा धी बोलते बुद्धि बुद्धिम एर यती प्रेरयती इसने बुद्धि को अपना वश में किया है ऐसा धीरा परिपश्यती परिता अनुभवन्ति, चारों वोर से उसी तत्व का नहीं। नहीं। अनुभव करता है देखिए हम पश्यंती बोलतो देखते अर्थ नहीं लेना क्योंकि दृश्य धातु को पश्चादेश हुआ है दृश्य धातु को पश्चादेश होता है तो दृश्य धातु का अर्थ है दृषि ज्ञाने है। प्रयोग करते हैं ना वह भी ज्ञान ही। देख रहा नहीं घट ज्ञाना हम तो इसलिए देखते बोलते अनुभव करते हैं भाष्य में देखिए। देखे भगवदगीता में भगवान कहता है आकाशवत सर्वगतम च नित्यम उपेक्षा सर्वगत है अवयव वाला नहीं है। मतलब परमात्मा की दृष्टि से सर्वागत है नहीं तो सर्वगत अपेक्षाकत कैसे भी आप उपमा उसका कैसे समझाएंगे अगस्त अंतिम उपाय परमात्मा के लिए कोई भी अदृश्यम परमात्मा के लिए, लिए कोई भी उपमा नहीं बनती है तो बताया जाता तो है अदृश्यम कर बादशाह वहां संप्रसारण हो सूचने प्रयोग किया है नहीं तो दृढ़ होना चाहिए अदृश्यम दृश्य धातु है ना दृश्य ज्ञाने तो अदृश्यम तो उसी का अर्थ कर सर्वेशम का समस्त जितने भी ंद्रियाम्य समस्तुंद्रिया तो बुद्धिबलतु ज्ञानेद्रिया अगम्य बोलते अशय गम्य बोलते विषय अगम्य बल तो अवयं तो अदृश्यकर्तक्य अर्थात किसी का वो नहीं तो दृशेर्बृत पंचेन्द्रिया द्वारकवात्त ज्ञान इंद्रिय का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान इंद्रिय किसको दृश्य बहिप्रवृत बहिप्रवृत्त बोलते बाहर के ओर प्रवृति हुई दृक्शक्ति तो उसका पंचेन्द्रिय द्वार हो गया माध्यम हो गया अभी यहां भगवान बादशाह प्रयोग कर रहे बहिप्रवृत्य दृश्य ये कैसा बाहर प्रवृत्ति हुआ दृक्शक्ति तो सूर्य बोल रहे दृष्टो दृष्टुर दृष्टुर दृष्टि विपरी लोपो ना विद्यती राधायनिक दृष्टा का जो दृष्टि है उसका लोप नहीं, लोप लोप नहीं, होती, लोप नहीं। होती है नहीं। तो यहाँ जो बता रहे दृक शक्ति बाहर जा रही तो इसलिए वहाँ भेद करना पड़ेगा दो शक्ति एक स्वरूप दृक्ष शक्ति है एक अंतकरण इंद्रिय के द्वारा प्राप्त होने लगे आगंतु शक्ति, दो भेद के है तो अंतकरण इंद्रिय के द्वारा आने वाली शक्ति है वो आगंतुक है परिणाम है और स्वरूपात्मक जो दृष्टा का दृष्टि है, है वो स्वरूपात्मक है वो लोक नहीं होती इसलिए यहाँ जो बता रहे जो बाहर जा रही दृष्टि है ना ये अंतकरण के द्वारा वृत्मक ये दृष्टि देना तो करंट भी जो है वो भी आता जाता है इसलिए हाँ वो तो ये बोल रहे हैं इसको लेके बोल रहे हैं लेकर स्वरूपात्मक को नहीं है नहीं, को जाना नहीं के द्वारा जो बनने वाली वृत्तिमक है द्रिष्टू, ना वो दृष्टि उपाधि दृष्टि दृष्टुर दृष्टि विपरिलोप ना विद्यत दृष्टि है ना उसका दृष्टि दृष्टि हाँ दृष्टि का जो दृष्टा उसका लोप नहीं होता है दृष्टि का दृष्टि तो बादशाह का दृष्टि का मतलब क्या है बोल तो देखने वाला दो शक्ति है ना करता मतलब क्या है करने वाला कृत्य तो उसमें आ गया नहीं। तो दृष्टु के अंदर ही दृष्टि आ गए दोबारा दृष्टि क्यों प्रयोग कर रहा है, तो है ना तो दृष्टे है दृष्टुर दृष्टे दृष्टुर दृष्टि विपरी लोको ना विद्या का तो दृष्टि दृष्टु कहने से उसी में एक एक बड़ा है दृष्टा का अर्थ ही होता है देखने वाले की दृष्टि तो देखने वाले बोलते तो उसमें एक दृष्टि पड़ी है। hmm, तो इसलिए वहां दो दृष्टि किया है hmm. दृष्टि का जो दृष्टि है hmm, वो दृष्टि है लौकिक दृष्टि है hmm. तो लौकिक दृष्टि दृष्टि को देखने वाले के का दृष्टि वो लोप नहीं होती ऐसा अर्थ किया दृष्टि में भी एक दृष्टि पड़ी क्योंकि यदि दृष्टि ना होता तो दृष्टि ही नहीं बनेगा दृष्टि है सृष्टि का है तो दृष्टा कि तो दृष्टि कभी कहा उसके अंदर एक दृष्टि पड़ी है वो लोप नहीं होती तो इसलिए दो दृष्टि और तो, तो दृष्टि हो गई वो दृष्टि अंतकरण आदि के उस दृष्टि का स्वरूपात्मक जो दृष्टि है वो लोप नहीं होता है पीछे वाला दृष्टित्मक दृष्टि में जो पड़ा है ना तो वहां दृष्टु दृष्टि विपरीत लोगों को ना विधेयते वहां दृष्टु शब्द पड़ा है ना उसके अंदर भी एक दृष्टि पड़ी हाँ। क्योंकि यदि दृष्टि नाम होता तो उसका दृष्टु नाम ही नहीं पड़ेगा दृष्टा किसको कहते हैं? देखने वाला दृष्टि वाला तो, तो, तो, तो देखने वाला तो उसमें एक दृष्टि पड़ी और दृष्टि दूसरी एक पड़ी ये दृष्टि है अनित्य दृष्टि देखने वाले की जो दृष्टि है वो नित्य व्यापक मान तो ये वो तो इसलिए यहाँ दृश्य बहिप्रवृत्त बहिप्रवृत्त दृश्य अर्थात बाहर के ओर प्रवृत्तवाद जो दृक्शक्ति उनका पंचेंद्रिया द्वारा द्वारा माध्यम है अर्थात जो वृत्ति है इनके द्वारा बाहर जाती है इंद्रियों के द्वारा वृत्ति क्या है अंतकरण की बाहर जाती है जैसा कोई तालाब का जल है उसको बाहर जाने के लिए आपको क्या छिद्र चाहिए तो छिद्र के द्वारा खेती में जाता वैसे इन छिद्रों के द्वारा विषयों में जाते अग्राह्यम करते कर्मेंद्रिया अभिषयम कर्मेंद्रियों का अभिषय ग्राह्य होता है कर्मेंद्रियों का जो विषय होता है उसको ग्राह्य कहते और कर्मेंद्रियों का जो विषय नहीं है तो ग्राह्य गोत्रम है है गोत्रम गोत्रम गोत्रो किसी ना किसी के साथ जो अन्वय होता है संबंध जुड़ता है मतलब संबंध इसको गोत्र कहते हैं पहले गोत्र है, गोत्रम बोलते तो मूलम अन्वय का कर रहा है मूलम जो मूल हो अनर्तांतरम चाहे गोत्र कहो अथवा मूल कहो hmm. दोनों अलग अर्थ नहीं इसलिए बोला मूलम इति मूलमता कोई दूसरा अर्थ नहीं जो मूल है जिसका hmm. उसी कहे गोत्र होता है या तो मूल कहो अथवा गोत्र को एक ही hmm. जैसा हमारा मूल कौन है ऋषि इसलिए गोत्र हो गया hmm. तो इसे बोला ना किस गोत्र वाले वैशिष्ट है कश्यप है कोई ना कोई मूल है इसलिए गोत्र और मूल दोनों कोई है। भी सप्तऋषि का होता है इसलिए मूल कहा दिया अगोत्रम का मतलब अनन्वयम गोत्र का अर्थ क्या अन्वया मूल और अगोत्र का अर्थ व अनन्वया अमूल जिसका कोई मूल नहीं क्योंकि परमात्मा है सबका मूल है उसका कोई मूल है। नहीं है तो कोई गोत्र तो है ना वो भगवान शंकर जी का जो विवाह हो रहा था वहाँ तीन पीढ़ी तक पूछते है ना तो शंकर जी से पूछेगा आपका तो पिता कौन है ब्रह्मा जी सबका श्रेष्ठा ब्रह्मा है ना उनका पिता कौन है विष्णु और उनका पिता कौन स्वयं मयू और किसको घूमते घूम सबका पिता मयू जगत का मेरा पिता ब्रह्मा है ब्रह्मा का पिता विष्णु है विष्णु का पिता कौन स्वयं मयू यहाँ तो स्वामी जी नाम तो नहीं रूप नहीं कुछ भी नहीं फिर उपासना जो कैसे क्यों करे उपासना के लिए नहीं बोल रहा नहीं आ, जानने वो के लिए नहीं तो उपासना इसलिए है अधिकारी भेद क्योंकि ये जो इसमें नहीं जा सकते उत्तम अधिकारी इसमें नहीं जा सकते उसको ले जाने के लिए एक महापुरुष और शास्त्र ने एक मार्ग दिखा दिया इसलिए पहले भी एक दिन बताया था स्वयं भगवान वेद व्या क्षमा मांग रहे रूपम रूप विवर्जित ध्यान नत्कल भगवान hmm. आप रूप से रहित है तो भी ध्यान के लिए मैंने रूप दे दिया अखिला गुरु दूरीकृता जन्म hmm. आप स्तुति से परे हैं अनिर्वचनीय तो भी मैं hmm. आपकी तो बहुत स्तुति किया व्यापित निराकृतम यीर्थयात्रा दिन आप कण कर्ण, कर्ण में घटघट वासी बोलते सारे किंतु आपका व्यापकत्व तो शास्त्रीन नहीं किया तीर्थी ये तीन महीना अपराध किया क्यों अपराध किया हूँ इसलिए अज्ञानियों को ऊपर उठाना जो अज्ञानी है उनको किसी ना किसी प्रकार लाने के लिए अपराध किया है मैंने देश परिचीन कर दिया और रूप भी कर दिया मतलब अब रूप से रहित हैं हाँ। हाँ। उपासना के लिए रूप दे दिया रूप से रहित किन्तु उपासना के लिए रूप दे दिया चार हाथ वाला मुकुट वाला है हाँ। जटाधारी शंकर करके रूप दे दिया हाँ। और स्तुति से परे है कहा स्तुति करेंगे हाँ। स्तुति करने के लिए कोई ना कोई गुण होना चाहिए निर्गुण निरा कर क्या स्तुति करें तो हम भगवान हाँ मैं क्षेत्र में घूमते घूमते ही जाना की आप व्यापक है नहीं वो भी स्तुति कहा स्तुति जिसके लिए वाणी का विषय हो वाणी का विषय ही नहीं तो स्तुति कहाँ से करेंगे नहीं नहीं ये अपराध है क्योंकि वो क्यूँ अपराध किया अज्ञानियों को ये समझाने के लिए बस इतना है क्योंकि बड़े पुरुष भी है ना कभी महापुरुष कभी जोश है ये सर्वकर्माण उनको लाने के लिए कभी बनना पड़ता वो जानते हैं वो सत्य नहीं है तो अभी उसको समझाने के लिए सत्य मान के चलते और गीता में भी स्वामी ये आरंभ में यही आया दूध गीता में तीर्थम तीर्थम करके हाँ ये स्त्रुति में भी आया है हाँ। तो आया उसमें स्तुति गता, है तो ये जो बाहर आदि है ना काष्ट आदि में जो कल्पना क्यों क्या अज्ञान बोधनार्था महापुरुषों ने ज्ञानी है आत्मा में अपना ढूंढते हैं तो, तो बाहर क्यों मनाया वो अज्ञानियों को समझाने के लिए उन्होंने मूर्ति आदि में भगवान मान सु है कोई तो इसलिए बोल रहे अगोत्रम अतः तो गोत्रम अन्वयम इत्या न ही मूलमस्ति मूलम बोलता तस् बोल जो अक्षर परमात्मा है ना उसका मूलम मूलम बोलते कारणम उसका कोई कारण मूल ही नहीं तो उसका गोत्र कहाँ से रहेगा तो इसलिए तस्रशा मूलम बोल तो कारणम गोत्रम नहीं अस्थित माने मूल का उत्तर उत्तर कार्य में जैसे होता है क्योंकि तो मूल से आगे चलता है सब आगे आता है तो मूलम अस्थि ये न अन्वितम सात उसका मूली ही नहीं है जिसके द्वारा उसका अन्वय करे कि अमुक गोत्र का वाला है इसलिए उसका अन्वय संभव नहीं।, नहीं और अवर्णम कर कर रहे वर्ण्यंता वर्णा जिसका वर्णन किया जाता है जिसका प्रतिपादन किया जाता है जिसका बोला जाता है वो वर्ण है वर्णन वर्णनते वर्णन तो द्रव्य धर्म है एक इसका धर्म है का द्रव्य का धर्म कौन स्थूल शुक्लत्वादयो व द्रव्य धर्म देखिये वर्णन आप दो प्रकार से कर सकते स्थूलादि को लेके वर्णन कर सकते है मोटा है पतला है लंबा है चौड़ा है माप के द्वारा अथवा काला है पीला है सफेद है इनके द्वारा वर्णन कर दो चाहे तो स्तूलत्व आदि के द्वारा वर्णन करे अथवा शुक्लत्व आदि गुण के द्वारा वर्णन करे हे तो का है द्रव्य का धर्म है और अक्षर को द्रव्य है नहीं इसलिए हमारे लक्षण क्या है ना द्रव्य का क्रियाश्रय सती गुणवत्व क्रियावत्म गुणवत्व मव्य दो लक्षण क्रिया और गुण जिसमें रहने हाँ। या तो क्रिया हो अथवा गुण हो दोनों में एक को द्रव्य माना जैसे आकाश में क्रिया तो नहीं गुण तो है आकाश में क्रिया नहीं में आएगा अथवा गुण तो हो, हो वो द्रव्य माना जाता है तो परमात्मा में ना कोई क्रिया है ना कोई गुण है इसलिए वो क्या है अवर्ण है तो इसलिए स्थूल शुक्लत्वादयो व द्रव्य धर्म पूर्व के सतन्वय चाहे तो स्थूलत्व हो अथवा शुक्लत्व आदि गुण हो ये द्रव्य, द्रव्य का धर्म है ये जिसमें रहेगा उसका वर्णन किया जाता है और इसमें तो है ही नहीं अविद्यम वर्ण यश अविद्यम वर्ण यश तदवर्णम क्योंकि परमात्मा ये व्यापक होने से निरवय होने से उसमें स्थूलत्वादि धर्म भी नहीं और निर्गुण होने से कारण उसमें शुक्लादि भी नहीं तो ये जिसलिए अविद्यमान वर्ण अर्थात जिस जिसमें विद्यमान नहीं है वर्ण बोलते वर्णन करने का जो लक्षण वर्णन करने का लक्षण कौन स्थूलत्व और गुणत्व वो विद्यमान जिसमें नहीं है इसलिए वो क्या है अवर्ण बोल यशतो जिस अक्षर का वो अक्षर कैसा है तम वो अक्षर है अवर्ण अक्षर है अचक्षुश्रोत्र अगेन अचक्षुत्र उसका अवस्कार चक्षुषात्र विशेकरणे नाम और रूप नाम के प्रति करण हो गया स्रोत्र और रूप के प्रति करण हो गया चक्षिय। शब्द चक्षिय। दो है ना नाम से मतलब नाम उपलक्ष्य शब्द ये, तो नाम रूपा ये दो माया के स्वरूप है अस्थिभा पंचकम्म आद्य तय ब्रह्म जगद्रूपय तो इसलिए नाम रूप नाम विषय कारणे कारणे बोलता साधन कौन साधन हो गया चक्षत्र सर्वजन्तु नाम किसी एक का नहीं सारे प्राणी है चाहे तो मनुष्य हो अथवा अन्य जीव भी हो बस इसे ग्रहण करें सर्वजन्तु नाम ते ते बोलते ये नाम रूप का कर्णभूत चक्षुर्ोत्र अविद्यमान ये अविद्यमान है जिसमें मतलब जिस अक्षर में, जिस में।, जिस में। तद वो जो अक्षर है अचक्षु त्रम इसलिए उसको कहा आचक्षु चेक्षु चेक्षु को केवल अच्छु दोनों उपलक्षण इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया का भी निषेध होगा साथ साथ नाम रूप का भी उपलक्षण क्योंकि ऊपर कर्म इंद्रिया का निषेध करेंगे ना आगे कर्म इंद्रिया का निषेध कर इसलिए मुख्य रूप से नाम रूप और उसके साथ साथ वो ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है दोनों का उपलक्षण है ये जो अचक्षु क्यों कहा दिया ऊपर जो कहा दिया आपने वो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं कहा दिया तो दोबारा क्यों कहा रहे इसी का निषेध जो किया जाता है ना प्राप्त सत्य निषेधा उसके लिए बता लगातार है या सर्वज्ञ सर्वभित ये नवे मंत्र में आएगा यह सर्वज्ञ सर्ववित ज्ञान मैं तपा करती आगे जो नवा मंत्र है ना मैं आएगा देखिए हाँ सर्वज्ञ और सर्ववित्त शब्द आप सुनते हुए ये चेतन का ज्योति हो रहा है सर्वज्ञ और सर्ववित्त कौन है तो चेतन होता है इति चेतना विशेषणात ये सर्वज्ञ और सर्ववित आगे नवे मंत्र में आएगा इस स्थिति से ये चेतन पुरुष का ही विशेषण है कोई जड़ सर्वज्ञ सर्ववित्त नहीं हो सकता तो चेतन पुरुष का ही विशेषण हो गया तो पुरुष तो संसारी है संसारित तो आ जाएगा तो उसी संसारी में जिस प्रकार इनमें भी आए इसलिए बोले चेतन वत्व विशेषणा प्राप्त किम संसारिणाम चक्ष स्रोत्रादि संसारी जीव में चक्षु है क्योंकि हाँ। चेतन वाला है वैसे यहाँ भी चक्षु भी प्राप्त प्राप्त हो मानना पड़ेगा तो प्राप्त रहे। तभी उसको प्राप्त प्राप्ति बोलते संसारी जीवात्म के समान चक्षुश्रोत्रादि भी करणेद अर्थ साधकत्व जिस प्रकार संसारी जीव है उसके चक्षुस्त्रोतादिकरण ही क्या है नाम रूप अर्थों को सिद्ध करते वही सही अक्षर में प्राप्त संभव है प्राप्त नहीं प्राप्ति की संभावना तो उसको निषेध कर रहा है दूसरी बात संसारिण इवा संसार बंधु जीव के समान चक्षुस्त्रोत्रादिकरण अर्थ साधकत्वम प्राप्तम अत्रि तद यहा बोलते तो इस अक्षर यहाँ अचक्षु श्रोत्रे क्योंकि आगे जो बताएंगे सर्वज्ञ सर्ववित ऐसा होगा इससे ऐसा भान होता है सर्वज्ञ सर्ववित चेतन का धर्म है, है। और चेतन संसारी जीव है और वो भी नाम रूप ग्रहण करता किसी न किसी कारणों के द्वारा वैसे ही परमात्मा भी करणों के द्वारा ग्रहण करता होगा उसको निवारण करने के लिए अचक्षु स्त्रोत्र निराकरण तद अचक्षु स्रोत्र वार्यते जी निवार्यते निवार्य हाँ तो पूरा बक्षी है नहीं दोबारा यहाँ आक्षेप कर सकते आप ठीक हाँ। है आपके बात तो मान लिया तो परमात्मा तो देखता है सबको सारा जगत वो देखता है और लोक प्रसिद्ध भी है तुम जो भी गलती करेंगे वो ईश्वर वाला देख रहे इसका मतलब उसके बाद वो देख रहे शास्त्र में भी आया है और लोक में भी इसका मतलब उसमें आंक होगा तभी हाँ श्वेता श्वेतर को उपनिषद दे रहे प्रमाण पश्चात चक्षु देखता तो है किन्तु बिना पूर्व कई है अपाणि पादो जवनो ग्रहिता अपाणी पादो जवनो ग्रहिता ये। ये बिन पग हाँ उसी का इसी का अनुवाद नुग। श्वेता श्वेतर कहे अपाणी पादो पाणी भी नहीं है पैर भी नहीं जवनो बिना पैर से सबसे वेग चलता है तेज और हाथ के बिना है सबको ग्रहण भी कर पानी पा दो जवनो ग्रहिता पश्चात आगे का है पश्च्य अचक्षु आंख नहीं है किंतु देखता है सृणोच क्या करना कान के बिना भी सुनता है इसलिए वो सुनता भी है देखता है किंतु इंद्रिय के अतः तो साक्षी रूप से रूप चले। माया रूक्ष से सब करने इत्यादि दर्शना है किसने श्वेता श्वेत उपनिषद में भी बता दिया अतः स्त्रोत्र और चक्षु उसके अंदर नहीं किंच और भी बता रहे तद अणिपादम और वो जो अक्षर है पर ब्रह्म कैसे है अपणिपादम तो पीछे जो बता देता ना अग्राह करके ये कर्मेंद्रिय का विषय का निराकरण और अपाणिपादम के द्वारा कर्मेंद्रिय का भी निश्चित तो है ये भाषा बता रहे अपाणिपादम रहितम रही केवल कर्मेंद्रिय का विषय ही नहीं ये बात नहीं hmm. कर्मेंद्रिय भी रहित है इसलिए अपाणिपालम का यथा एवं अग्रायम अग्राहकम यथा बोल तो क्योंकि वो अग्रायय भी है और अग्राहक अग्राह मतलब कर्मेन्द्रिय का विषय भी नहीं है और भी नहीं है इंद्रिय इंद्रियन अग्राहक दोनों अग्राह्य तो भी नहीं है ग्राहक भी नहीं दोनों से रहित हो गया तो इसलिए अतो य तो अतो कारण नित्यम नित्य के लिए हेतु दे रहे इस कारण से ग्राह्य ग्राहकत्व दोनों नहीं है उसमें इसलिए वो क्या है नित्यम बोलते अविनाशी नित्यम कर कर रहे अविनाशी जहाँ ग्रह्य ग्राहकत्व ग्राह आता है वहाँ विनाश माना जाता है और ग्राह्य ग्राहकत्व नहीं है वह अविनाशी निर्थकर विविधी ब्रह्म से लेकर मूल है ब्रह्म हैकर्थ वहाँ से लेकर जो स्थावर पर्यंत ये प्राणी भेद अलग अलग प्राणी हैं उनके भेद से वह विविध गुण तो अनेक प्रकार से प्रकट होता है उपाधि के द्वारा इसलिए वो विभु है अपने माया के द्वारा अनेक रूप से प्रकट होने विविध रूपेण भवती थी विभु तो ब्रह्मादि प्राणिभेदे ब्रह्म है आदि ऐसा ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जितने भी प्राणी भेद है अलग अलग उनमें वहा विविध बोलते अनेक प्रकार से हो जाता है प्रकट होता है इसलिए विभु है नहीं। सर्वगतम आ गया ना सर्वगतम तो सर्वगतम बोलते व्यापकम सर्वगत करते व्यापकम आकाशवत सु वो सर्वगत भी है और आकाश के समान इस प्रकार आकाश सूक्ष्म क्यों जिसमें जितने गुण कम हो जाते उतना तो सूक्ष्म मान आ जाता जिसमें गुण जितने बढ़ते हैं उतना स्थूल है जैसे देखिए पृथ्वी में, में पांच गुण है सबसे स्थूल है और जल में एक गुण घट गया और अग्नि अपना आगे वायु अग्नि में दो गुण घट गए वायु में दो और भी घट गए दो ही रहे आकाश में जाते एक शब्द गुण रहा परमात्मा में कोई भी गुण नहीं इसलिए अत्यंत सुन इसमें व्यापकम आकाश वूक्ष्म सुशुक। शब्दादिस्थूलत्व कारण रहित्व स्पष्ट बता रहे शब्दादिस्थूलता के कारणों से रहित हुए शब्दादि आदि बोलते शब्द से लेकर गंध पर्यंत पांचों नहीं। ये में ये जिसमें जितना रहेंगे उतना स्थूल है और ये पांचों रहित होने के कारण वो सुसूक्ष्म आकाश सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म है, है। शब्द आदि स्थूलत्व कारण रहता मतलब तो शब्द आदि के द्वारा ही स्थूलत्व आता है स्थूलत्व का कारण है शब्द आदि उनसे रहित होने के कारण वो तो आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म है पूर्णमाण गुर्णश पूर्णमा पूर्णमेवशिष्य ओ शा श्रा श्रा